सचस्व न स्वस्त हमारे कल्याण के लिए आप सचस्व उपदेश कीजिए यहाँ पर सीधे ईश्वर को पिता नहीं कहा गया है। बल्कि पुत्र के लिए पिता के समान कहा गया है सुनवे, सुनवे पिता ही हो जैसे पुत्र के लिए पिता होता है ऐसे ही आप हमारे हैं अब यहां पर क्या है एक दृष्टांत दिया गया ऐसा है आप तो इसमें अंतर क्या है दोनों में पुत्र के लिए पिता पिता ही क्यों नहीं कह दिया गया यहाँ पर तो लोक में जो पिता होता है वो माता नहीं होता है जो पिता होता है वो भ्राता नहीं होता है जो पिता है वो बंधु सखा नहीं होता है अपने एक एक की सीमित उद्देश्यों को पूरा करने वाले होते हैं लेकिन ईश्वर के अंदर ऐसा नहीं है ईश्वर में सारे के सारे हैं विशेषताएं हैं माता भी है वो भ्राता भी है वो पिता भी है वो। तो वो भी है, तो, तो, तो एक नाम हो जाए कि आप जितने भी है आप गुरु भी हैं इसलिए गुण, गुण, गुण, गुण जो है पिता पुत्र के लिए जो पितृत्व गुण में वहाँ क्या होती है उसको यहाँ पर दिखाना चाहते पुत्र के लिए पिता किस रूप में विशिष्ट होता है एक तो वो जन्म लेता ही रहता है उसे। वो पर्याप्त गिता पुत्र के लिए क्या होता है उसका आदर्श गीता जो है पुत्र की पहचान है थवा पुत्र जो है वो पिता की परंपरा का बढ़ाने वाला होता है यानी दोनों एक ही होता है इसलिए जिसकी माता नहीं होना ना मान लो किसी बालक की उसको समाज में गली में साथी और जो भी हैं वो उतने नीच की दृष्टि से नहीं देखते हैं उसको अनाथ नहीं कहते हैं माता मर जाए किसी की तो उसको नहीं कहेंगे कि ये अनाथ हो गया भी नहीं आता हाँ लेकिन पिता नहीं हो तो अब वो अनाथ हो जाता है सीधा भले ही माता है उसकी लेकिन पिता यदि नहीं है तो वो पुत्र वो कट गया उसका समाज में उसकी जो प्रतिष्ठा होनी थी जो कुछ होना था वो सारा का सारा क्या हो जाता है हट जाता है तो इससे ये बात निकलती है कि पुत्र के ऊपर जो होता है सीधे सीधे उसका जीवन तो माँ के हाथ में होता है उसकी जो रक्षिका है निर्मात्री माता है लेकिन बाह्य समाज से उपर, जो उसके ऊपर बाधाएं आती है ना इसका रक्षक पिता होता है निर्माण में पिता का इतना हाथ नहीं है संरचना में लेकिन पिता बाह्य सुरक्षाओं में मुख्य कारण है वो। सुरक्षा में पिता होता है प्रमुख निर्माण में माता होती है मुख्य तो बाहर की चाहे वो संपत्ति के विषय में है चाहे लोगों से सुरक्षा के विषय में है उसमें क्या होता है पिता ही समर्थ होता है ये समाज में जो जाना जाता है पुत्र पिता के नाम से जाना जाता है नाम, नाम से नहीं जाना जाता है दूसरी जगह मंत्र में भी आता है पिता अनुव्रत पितु पुत्र माता सम्मान विचार तो इसकी माँ के समान होना चाहिए पुत्र का लेकिन इसका जो व्रत होना चाहिए इसके जो प्रति क्रियाकलाप जो होंगे ना अनुष्ठान जो होंगे कार्य वो पिता के अनुकूल होंगे यानी पिता जिस कार्य को कर रहा है जिस क्षेत्र में कर रहा है वैसा इसको होना है तो पिता जो भी कार्य करेगा वो तो सामाजिक से संबद्ध होता है ना सारा विस्तृत होता है बाहर यानी कि जो कहिए धंधा व्यापार क्या है पिता का व्रत मतलब धंधा शब्दों में कहेंगे तो पिता का जो धंधा है वही धंधा होगा पुत्र का जार, जार, जार, जार, जार, जार, जार, जार, माता के विचार का मतलब होता है कि उसके अंदर कोमलता होनी चाहिए दया होनी चाहिए प्रेम होना चाहिए दूसरे के प्रति जो भाव होते हैं ना निर्माण भाव ये सारे के सारे माँ की तरह होना चाहिए पिता तो क्या होता है मार काट करने वाला होता है उसको उग्रता जो आती है वो पिता से आती है कोमलता जो आती है वो मां से आती है तो इसके अंदर जो शांति रहेगी कोमलता रहेगी स्थिरता होगी ये सब मां से आएगी बचपन में जो होता है बालक उसको मां की अगर नहीं मिलती है सानिध्य नहीं मिलता है तो बालक चिड़चिड़ा हो जाता है क्योंकि उसको जो मुख्य अपेक्षा होती है न बाल्य में और तो कोई समझता है नहीं है वो उसको पूरे संरक्षण की होती है और स्पर्श से उसको बहुत अधिक पूर्ति होती है इसकी पहले पहले बच्चा उसी को समझता है जिसका उसको स्पर्श मिलता है ठीक पिता का स्पर्श कठोर होता है बालक के लिए उसके हाथ में नहीं जाना चाहता है वो। नि रहना चाहता है वहां पर कम से कम दो तीन साल का बालक नहीं जाएगा पिता के पास वो मां के पास ही रहता है तो उसकी जो शारीरिक होती है अनुकूलता वो मां से बनती है इसलिए मां को अधिक मानता है वो तो मां के कारण क्या होता है उसके शरीर का चित्त आदि का जो निर्माण होता है स्वाभाविक होता रहता है आगे जो ज्ञानात्मक निर्माण होना है ना वहां से पिता का शुरू होता है पहले नहीं होता है पहले से से ही होता है उसका सारा जितना होगा होगा होगा। निर्माण जो बचपन में यदि बालक को का सानिध्य तो बहुत अधिक आत्म निर्बल होता है वो चंचल होगा अस्थिर होगा रहेगा हो सकता है जो होता है सुरक्षित जो अधिक से अधिक चरित्रवान होगा व्यक्ति या बालक होगा वो मां के कारण से होगा माता बिहीन बहुत कम होगा बालक जो चरित्रवान बनते हैं अधिकतर श्रृंखल हो जाते हैं तो असंतोष जो, है जो होता है उसकी उसका छोप जो होता है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है जो चाहिए उसको नहीं मिलता है तो वो फिर किसी तरह से उसको बलात्कार लेना पड़ता है तो वो उसके मन में वो बैठ जाती है अधीरता तो उस अधीरता की पूर्ति पिता नहीं कर पाएगा क्योंकि सानिध्य नहीं रखता तो डरता ये रख, ये भी नहीं अपने तो में आज दूर होना चाहिए रखती है बालक को भी पिता निशान करता तो नहीं रख सकता उसको अंतरन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है इसलिए दूरी रहती है बच्चों की और पिता अगर नहीं जाना चाहता डरता भी है वो स्वभाविक भी स्थिति है तो बचपन में जो भाव आने चाहिए उसको परिपूर्णता की सुरक्षा का उस भाव के आधार में अभाव में व्यक्ति क्या हो जाता है उस रिंकल होता है बाद में विदेश आदमी में क्या है ना यही स्थितियां बनी माता पिता के प्रति दूसरों के प्रति व्यक्ति नहीं होता है वो उत्तरदायी या श्रद्धांवित नहीं होता है वो इसी कारण से नहीं होता है बचपन में उसको नहीं मिलता है जो पोषण की प्रक्रिया है ना अब तो भेज दिया उसमें उद्यान में भेज देते हैं बाल को उद्यान बना दिया वो हाँ जो भी बना दिया उसमें माँ का सानी उसको नहीं उपलब्ध है अब जो भी दाई होगी वो मात्रा जैसे थोड़े उसको संभालेगी अपनापन कहा होता है जैसे आप अभी समूह में सुन रहे हैं कोई बात और व्यक्तिगत से बात करें हम दोनों दोनों में अंतर होगा समूह में जो भी मैं कह रहा हूं सभी के लिए होगा कि बराबर में समझ में नहीं आएगा और उसमें जो शंका रह जाएगी वो आप नहीं रख पाएंगे अभी उस शंका को साथ लेते हुए आपको सुनना पड़ेगा लेकिन जब व्यक्तिगत बात करेंगे तो जहां अटकेंगे वही पूछ लेंगे वो समान रूप से एक प्रवाह चलता है ज्ञान का समूह में ये नहीं चलता है, देखना पड़ता है। हाँ वही मतलब जो वक्ता होता है समूह में बोलता है वो अपनी तरफ से एक बात बोलता जाएगा एक प्रवाह से उसमें दूसरे सभी के लिए वो संतुलन नहीं बनता है लेकिन व्यक्ति का जब बात करते हैं तो दोनों बराबर स्तर से चलते हैं उसमें अधिक संतुष्टि होती है तो जैसे ये व्याख्यान में होता है ऐसे ही निर्माण में भी होता है एक व्यक्तिगत निर्माण जो कर रहा है किसी का और समूह में जो निर्माण कर रहा है वो दोनों में अंतर हो जाता है समूह वाला तो एक सामान्य स्थिति से सब कुछ सुविधाएं देगा उसको नहला देगा दुला देगा जो भी कर लेगा वो सारा का देगा लेकिन मानसिक पूर्ति नहीं करेगा उसकी और मानसिक सबकी अलग अलग होती है स्थितियां तो जहां भी सार्वजनिक निर्माण होगा धाई है कोई भी है वो सभी का बराबर से नहीं देख सकती है माँ जैसे अपने बच्चों को देख लेगी ना जितना वो दस बच्चों को नहीं देख सकती है दो माँ नहीं देख पा वो होती है ना सौते माँ और क्या होता है वो नहीं देख पाती है ना दूसरे के एक ही पिता जबकि होता है फिर भी नहीं देख पाती है तो अपने जो पिता का होता है पति का ही पुत्र को नहीं वो देख सकती है अपनी बहन के बहन को बेटे को नहीं देख सकती है वो भाई बन इतने सारे बच्चों को कैसे देख लेगी वो नहीं हो सकता है मानसिकता भी नहीं होती है और संस्कार नहीं होते सबके बराबर बच्चों के तो एक माँ का दूसरे के साथ संस्कार नहीं मिलेगा तो इसलिए मानसिक पोषण जो होता है नहीं हो सकता है सामाजिक रूप से इसलिए वो बच्चा नहीं बन पाएगा ठीक है आत्म जो संतुष्टि होनी चाहिए धीरता आनी चाहिए ये सब नहीं हो पाएगा उनको बहुत नहीं ही का जो जीवन देखिए ना कितना कष्टमय है बेचारे का दुखी भागना पड़ा है उनको घर से वो तो सामाजिक निर्माण कर लिया ना अपने जीवन का का लेकिन उनका अंदर देखिए ना कितने दुखी रहे हैं वो आप तो उनके कार्यों की गिनती कर रहे हैं ना कि इसलिए इतना महान बन गए लेकिन एक देखिए ना कि आप जो बचपन से बेची सुखी रतुष्ट होकर के कोई काम किया बड़ा हो करके और एक ने इतनी झेल करके भी पतियां बड़ी की तो दोनों में अंतर है ना तो ऐसे अंतर होता है उनको करनी पड़ती है पूर्ति एक माँ बाप से किसी को पढ़ाई के लिए सहायता मिल रही है और एक अपना किसी के यहाँ काम करके पढ़ता है तो पढ़ तो दोनों लेगा ना लेकिन दोनों के सुखों में कितना अंतर होगा सुख में भेद हो जाता है दोनों सारा बदलता है वो जिन दबाव कितना होता है मानसिक दबाव होता है ना वो उतने कैसे खुल नहीं पाएगा नहीं उनको दुगान दुगना मेहनत करनी पड़ी है इस बात को देखिए ना उनका सुख देखिए उठा करके आप अपनी तरफ से केवल गिन रहे हैं उनको कि हमको क्या दिया उसने आप उस पर तुलना कर रहे हैं ना आप उनके व्यक्तित्व से कीजिए कि वो कितने सुखी रह के रखे उन्होंने और भी तो वैज्ञानिक रहे हैं ना जिनकी सब सुविधाएं थी उन्होंने भी तो योगदान दिया है अब वो दोनों के योगदान को दोनों के सुख को देखिए आए क्या दोनों में अंतर है कितना सुखी संतुष्ट होके किया है अविष्कार दूसरे ने दुखी होकर के किया है उनका जीवन तो नहीं रहा ना इतना वो संतुष्टि संतुष्टिकारक सुख नहीं हुआ उनके जीवन में नहीं तो वो नहीं वही तो कह रहा हूं ना माँ से जो मिलती है संतुष्टि नानी से दादी से किसी से नहीं मिलेगी वो वो मिल नहीं सकती है वो है उसमें क्या करेंगे आदमी बिना माँ के भी पलता है बिना पिता के भी आखिर पल तो जाता है वो पर वो देखना है कि दोनों में अंतर क्या होता है चरित्र व्यवहार आदि जो होते हैं सुरक्षा चरित्र की सुरक्षा इसमें रामायण में आता है एक श्लोक नहीं है कि इतना इतना अधिक ये जितेंद्रिय है तो इसकी माता इतनी धार्मिकता थी इस कारण से अजितेंद्रिय नहीं हो सकता है ये हाँ पता नहीं किसी के आता है वो मतलब किसी के चरित्र के ऊपर बात ऐसी कही गई है तो उसमें ये हेतु दिया गया है कि इसकी माँ बहुत वो थी इसलिए नहीं हो सकता ये चरित्र तो इसे यही बात निकलती हमारा जो चरित्र होता है उसका आधार मां होती है तो ये निर्माण का भाग है लेकिन जो पिता होता है वो सुरक्षा भाग में आता है निर्माण भाग में कम है ये सुरक्षा भाग में अधिक आता है पिता का पिता का ना होने से सीधा समाज का अन्य बालक का दूसरे सहयोगियों का सीधा होता है ये हीन है और उसकी प्रताड़नाओं से सहन करनी पड़ती है बहुत अधिक करना पड़ता है जितना भी होता है मां से रक्षा नहीं हो पाती इतनी बाहर के लिए माँ इतनी नहीं कर सकती है संघर्ष नहीं कर सकती है पिता सारा कुछ करता है फिर दूसरी संपत्ति आदि का जो अधिकार होता है वो सारा पिता ही इकट्ठा करता है उसको वहां से उसको मिलता है मूल जीत तो वही होती है पिता से नहीं मिलेगा वही निर्धनता है उसकी अनाथता हो जाती है तो इसका दुष्प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है तो यहां उसी गुण को लिया गया है मुख्य रूप से कि आप पिता के समान है ना हमको ऐश्वर्य देने वाले हैं आप सभी जितने भी कष्ट बाधा बाहरी है इन सबसे आप रक्षा करने वाले हैं निर्माण भाग तो हो गया तो तो क्या है वो तुम तुम बिना पिता बस यानी माता नहीं है इसका निषेध यहाँ पर ऐसी बात नहीं है यहां। वो अलग भाग है यहां दिखाना चाह रहे हैं कि आप पिता की तरह हैं जैसे पिता पुत्र के लिए होता है उसके बिना उसका लौकिक अस्तित्व तो नहीं है पिता के बिना ये कर्ण आदि जैसे देखते है ना ये कितने अधिक योग्य थे लेकिन तिरस्कार का कारण क्या बना केवल इतना ही न था कि पिता का पता नहीं था उसका नहीं तो वही राजा बनता सामर्थ्य मतलब युधिष्ठिर से से से या दुर्योधन से किसी से कम नहीं है योग्यता की दृष्टि से देखो तो कुछ भी कमी नहीं है लेकिन फिर भी इतना हुआ ना प्रताड़ित सारा कुछ केवल इतना ही तो था कि बाप नहीं था उसका अस्वस्था क्यों बिगड़ गया उसके बाप से जो मिलने चाहिए थे उसको आश्रय धन का जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला उसको बाप उसका समर्थ था इसके कारण वो बिगड़ गया जो ऐसे ही इसमें हो जाता है कि पिता के द्वारा हमको जो लौकिक जीवन जो चलता है हमारा आगे ये सब के सब हमारे पिता के ऊपर निर्भर कर पिता की ओर से जितना हमको साधन आदि सुरक्षा मिलेंगे उतने हम निश्चिंत होकर के आगे विकास करते हैं उतना हमारा जीवन सुदृढ़ होता जाता है नहीं मिलेगा तो उतना अधिक दुख, दुख में होता जाएगा उतना अधिक बाधित होता जाएगा उतने अधिक हम क्षुब्ध आदि अशांत आदि होते चले जाते हैं क्योंकि सारा हमको करना पड़ता है फिर अभी सुरक्षा मिल रही है दूसरे की नहीं देगा तो अपने को करना ही पड़ेगा ना वो दूसरी तो तो तो तो बात है जीवन उतना नहीं रह पाता है सुख में निर्माण पाँच साल तक तो करती है फिर <स्थीजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजि> तो उसमें क्या करता करता है है है है है वर्ष के बाद पिता मुख्य रूप से से देने लगता है उसको शारीरिक शारीरिक निर्माण निर्माण नहीं उतना जो होना होता है, ही होता वो ही बचपन से और भावनात्मक जो स्थितियां बनती है वो पिता से नहीं बनती और ज्ञानात्मक बनती है पिता का तो रोल... कम ही समय है जो पाँच साल तक माता रखेगी वो पूर्ण रूप से उसी के अधिकार में रहेगा और जो तीन वर्ष है उसमें भी माता का रोल अधिक और का का है, रहता है। और उसके बाद में फिर घर छोड़ना उसके है। बाद हट जाता है वो तीन साल आठ वर्ष के बाद चला जाता है उसके हाथ से वैसे भी तीन साल के बाद जैसे बता बड़ा बालक हो जाता है न जब बड़ा तो माँ के पास नहीं रहना चाहता भाग जाता है उसके यहाँ से खेलने जाएगा जो भी होगा नहीं रहेगा उसकी गोद में उसको बाधा होते ही होने लगती है तो वो बाहर रहेगा तो बाहर अब कहाँ जाएगा फिर वो तो वो पिता के उसमें ना जा... हो जाता है पिता को भी सहायता हो जाती है वो खेलने खाने सब कुछ करने लगा अब उसको नहाना धोना नहीं है पिता को नहलाना धुलाना है ही नहीं उसको अब उसको थप्पड़ लगाना है और सिखाना है इतने काम करना है उसका और कुछ नहीं होता है माँ को तो ऐसा नहीं चलता है उसको सब कुछ करना पड़ता है तो वो बड़ा होने के बाद अब वो बाधित होने लगता है तो भाग जाता है माँ के पास नहीं रहता है लेकिन फिर भी अब उसको क्या चाहिए डर चाहिए कोई रोकने वाला नहीं तो बिगड़ेगा वहां से वो स्वचंद होने लगता है तो पिता का अगर नहीं मिलता है उसको संरक्षण तो बिगड़ता है वहां से और वहां से उसको बौद्धिक विकास होने लगता है भारी चीजें सीखने लग जाता है अब पहले तो मन से सीखता है सारा संकेतों से सीखता है यहां से अब उसको बासने या जो भी होंगे उन चीजों को सीखने का बन जाता है वो तो वहां पिता की सुरक्षा अनिवार्य हो जाती है उसको नियंत्रित रखना है वो नहीं संरक्षण मिलेगा तो बिगड़ जाएगा वहां से तो वो तीन साल का इसलिए कहा गया मारने के लिए भी वही वाला समय होता है बच्चे को पंचवर्षाणी लालयत पांच साल तक तो सीधे उसको मार फटकार कुछ नहीं करना चाहिए उसको नहीं होता है न कोमल होता है उस काल तक मारपीट नहीं करनी चाहिए लेकिन उसके बाद आठ साल तक पिटने का है उसको तीन साल उसकी पिटाई होनी चाहिए नहीं पंच वर्ष आने लाले दस वर्ष दस वर्ष तक उसको पिटने का होता है इतना काल उसकी पिटाई की होती है उतनी काल पिटाई का मतलब बदमाशी करे तब ना ये जैसे कुमार पीटता ही पीटता है तब घड़ा बनेगा ऐसा नहीं नियम है वहाँ जब करता ही नहीं मतलब नहीं तो जब दोस्त नहीं कर रहा है तो क्यों पीटेगा उसको नहीं पांच साल तक बोल दिया ना उसको पांच साल तक उसकी लालना होगी फिर उसके बाद दस वर्ष तक है तो पंद्रह हो गया ना और सोलह भाग के बाद वो मित्र हो जाता है उसके बाद कुछ नहीं कहने का फिर नहीं होता है तो वो दस वर्ष ही तो बचता है ना तो सोलह वर्ष तक पीटने का नहीं होगा वो दस वर्ष ही निकलता है का, दस ताड़ का मतलब वही रहेगा कि दोष जब करे तो उसको घुड़कना चाहिए उसको पीटना चाहिए नहीं तो नहीं समझता है वो केवल मानने बताने से नहीं मानेगा वो तो इसलिए अभिमानी का मंडी जो हो जाते हैं वो इसीलिए होते हैं उनको पिटाई का डर नहीं रहता है ये अलग बात है कि पिता या कोई भी पीटने वाला जो होता है वो अधिकार मान लेता है मुझे तो पीटना ही पीटना है इसको तो अन्यायपूर्वक भी पीटता है क्रोध से पीटता है उन सब का दो नहीं है वो विधान नहीं है पीटने का मतलब विधान हो ऐसा नहीं है कि पीटना ही चाहिए कुमार तो जैसे नहीं पीटेगा तो घोड़ा बनेगा ही नहीं मतलब तो व्यक्ति पर यह नियम लागू नहीं होगा उसमें होगा कि दोष यदि करता है तो करे नहीं तो प्यार से रखेगा वो भी स्नेह से ही प्यार से और उसमें भी रखा गया कि अंदर स्नेह तब भी रहेगा उसकी पिटाई भी करता है जो भी करता है लेकिन अंदर पर उसको डर होना चाहिए बिना डर के व्यक्ति दोषों से नहीं बच सकता है क्यों अपने से डर कुछ नहीं होगा बाहर वाला कोई कुछ कहेगा नहीं तो उस समय उस समय जो होते हैं ना कुसंस्कार जागते हैं फिर जो भी उसके अंदर के संस्कार हैं वो अधिक उजागर होने लगते हैं तो दोस्त तो रहते ही स्वाभाविक है होगा, तो वो उल्टे काम तो करेगा प्रवृत्तियां बनेगी तो वहां कोई भी अगर नहीं है डांटने वाला उसको तो निडर हो जाएगा वो और उल्टे कामों में उसकी बुद्धि चलेगी बहुत सो है वो तो ठीक है करेगा लेकिन फिर भी वो दोष करेगा दोष का भाग बनता है नहीं उसमें पहले बताया ना कि भी पिटने का धंधा जब बना लेता है वो बिगड़ते है पिटने से लेकिन कभी कभी जो दोष करता है ना वो बिना पीटे नहीं मानता है वो पिटने की ही स्थिति रहती है वहां रोज पीटने का नहीं मैं कह रहा हूँ ना ये रोज पीटना चाहिए वैसा नहीं है लेकिन कभी कभी ऐसा वो दोष करता है जो नहीं मानता है वो वो पर सुधरता है पिता का डर नहीं बैठेगा उसके बिना प्रेम से समझाएगा तो वो कल को जरूर निरादर करेगा उसका या अभिमान बढ़ जाएगा उसमें नहीं हो पाएगा अपने आप जैसे बालक कैसे सुधर जाएगा आप कोई पुस्तक अपने आप पढ़ने लग जाए तो क्या ठीक ठीक पढ़ लेंगे उसको तो आचरण जो है ठीक है या ठीक नहीं है इसका पता कहा होगा उसको ये तो दूसरा ही बताएगा ना उसको ये ठीक है ये करना है नहीं ठीक है नहीं करना है ये वो अपना कैसे निर्णय कर लेगा इसलिए अपने आप तो चल ही नहीं सकता है व्यक्ति ज्ञान के क्षेत्र में नहीं चलेगा कर्म के क्षेत्र में भी नहीं चल सकता है इसलिए स्वतंत्र रूप से चलने देना यह नियम नहीं बनेगा सिद्धांत कभी नहीं बनेगा क्योंकि दूसरे क्षेत्र में कहा छूट देते हैं विज्ञान के क्षेत्र में छूट नहीं देते हैं पढ़ाई में नहीं दे रहे हैं ना तो व्यवहार भी तो एक ज्ञान है विषय है उसमें कैसे छूट हो जाएगी ऐसे बड़े लोगों को अध्यात्म के क्षेत्र में छूट दे देते हैं जिसको चाहो ईश्वर मान की पूजा कर लो ये झूठे है ना उसके लिए अब देखिए जो व्यवहार जो व्यापार है अन्य क्षेत्र है राजनीति इसमें तो छूट नहीं देते हैं वहां उसके संविधान होते हैं उसके अनुसार ही चलना होता है व्यापार के जो नियम होते हैं उसके अनुसार करना होता है तो यहाँ तो आप छूट नहीं दे रहे हो अध्यात्म में छूट कैसे हो जाएगी जो भौतिक पदार्थ है उसके विषय में कोई छूट नहीं है कि जैसा है वैसे मानना ही पड़ेगा और ईश्वर के बारे में आत्मा के बारे में कैसे छूट हो जाएगी नियम कैसे हो जाएगा वहां वो भी एक पदार्थ है जैसे ये पदार्थ है वो भी एक पदार्थ है तो पदार्थ का ज्ञान पहले को नहीं होता है जिन्हें नहीं देखा है अनुभव नहीं किया उसको कैसे ज्ञान हो जाएगा इस व्यवहार में नहीं होता है व्यापार में नहीं होता है भौतिक पदार्थों का ज्ञान नहीं होता है बिना देखे सुने तो इसका कैसे ज्ञान हो जाएगा तो वहां यदि आप नियम रखते हैं कि जैसा अध्यापक बताएगा वैसा ही करना है विज्ञान में भी रखा जाता है वहां नहीं छूट है कि जो भी विद्यार्थी अपने मन से कर ले वहां पर भी कल्पना ये पदार्थ वैसा ही मानेंगे हम परीक्षा में कोई लिखने लग जाए कि मैं तो ऐसा मानता हूँ ऐसा ही होगा तो नंबर दे देगा क्या उसको नहीं देते हैं ना वहां तो पूरी छोड़े जैसे लिखा हुआ वही लिखना है बल्कि तक वो नहीं छोड़ते हैं उसमें छूट देते हैं उसमें देते जो भी उसका जो शिष्ट व्यक्ति है वैज्ञानिक है जो सिद्धांत दिया है वही लिखना पड़ेगा आपको उसमें कटौती नहीं कर सकते आप तो वो भी तो रूढ़िवाधता होगी उसको अंध नहीं बोलते हैं ये लेकिन धर्म के क्षेत्र में यदि कोई करता है अध्यात्म के क्षेत्र में करता है अनुशासन के क्षेत्र में करता है तो इसको कहते हैं कि यह अनुकरण हो गया रूढ़ी है ये रूढ़ी कैसे हो जाएगा मूल चीज है जिस विषय में ग्रहणकर्ता को ज्ञान नहीं है उस विषय में दूसरे से उसको जानना होगा वो चाहे कोई भी क्षेत्र होता है व्यापार का है व्यवहार का है लोग का है अध्यात्म का है सभी के ऊपर बराबर नियम लागू होगा भी नहीं पता है तो उल्टा ही पकड़ेगा वो सीधा कैसे पकड़ लेगा नहीं पता है तो नहीं पता है वो चाहे कोई भी क्षेत्र होगा कर्म का होगा जान का होगा सभी पर बराबर नियम होगा ऐसे आचरण में भी होता है जो अभी बच्चा है उसको आचरण का पता नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो अपने जैसे संस्कार है उसको अच्छा मानेगा और उसी के अनुसार वो चलना चाहेगा पर आगे का अनुभव उसको होता नहीं है कि क्या होता है इससे तो ऐसी स्थिति में कैसे उसको माना जाएगा कि जो करता है करने दो सिद्धांत नहीं बनता है ऐसा उदाहरण भी नहीं बनेगा ऐसा तो वहां कोई न कोई मतलब बाहरी सुरक्षा रहती है जहां बच्चे को कह रहे हैं कि अपने मन से चलने दो वहां वस्तु ऐसा नहीं होता है दूसरे क्षेत्रों में नहीं चलने देते हैं वो पढ़ाई के क्षेत्र में छोड़ दोगी इसकी इच्छा होगी पढ़ने जाएगा और नहीं होगी तो नहीं जाएगा यहाँ छूट दे देते हैं क्या उसमें नहीं छूट देते हैं संध्या के लिए छूट जरूर करवाते हैं इसकी संध्या करने की इच्छा हो तो करेगा नहीं तो नहीं करेगा हाँ पूजा करने के लिए अगर चाहेगा तो करेगा नहीं चाहेगा तो नहीं, नहीं करेगा खाने के विषय में हो जाएगा खाएगा तो जो खचाना चाहेगा खाएगा नहीं चाहेगा तो नहीं खाएगा यहाँ तो छूट दिलवा देते हैं लेकिन यहाँ नहीं दिलाते नहीं पढ़ना चाहिए तो नहीं पढ़ेगा और पढ़ना चाहिए तो पढ़ेगा छूट वही हेतु यही हेतु उसका पता नहीं है उसको इसीलिए छूट नहीं दे सकते तो कर्म का पता कहाँ होता है आचरण का पता कहाँ होता है धर्माधर्म का पता कहां होता है इसका भी पता नहीं होता है बालक को मुझको तो अनुशासन में रहना पड़ेगा इसलिए सिद्धांत कभी नहीं बनेगा कि अपने आप होता है विकास सुधर जाते हैं लोग अपने आप सुधर जाएंगे नियम नहीं बनेगा कभी भी वो अपवाद होगा वो कोई अन्य कारण होता है वहां जिससे कि ऐसा हो जाता है नियम सिद्धांत बिल्कुल नहीं बनेगा कि बिना पीटे और बिना उसको धमकाए बिना बाधित किए वो मान जाता हो प्रवृत्ति नहीं है प्रवृत्ति ऐसा भूता नाम निवृत्ति महाफला बुराई में जाने की नीचे और जाने की जैसे पानी की प्रवृत्ति होती है ना ऐसे जीव का, आत्मा का स्वभाव वो नीचे की ओर जाएगा वो आत्मा का स्वरूप है लेकिन जो प्राकृतिक पदार्थों सब जब इसका संबंध होता है तो इसकी तमोगुणी रजोगुणी प्रवृत्ति होती है यह विद्यायुक्त रहता है इसलिए स्वाभाविक होगा ये दोष में जाएगा मांस खाने की मछली खाने आदि की शराब आदि पीने की स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है इसको छोड़ देना पाप है वो पुण्य है निवृत्ति खा लेने की सोता हो जाएगी चाट खाने की आपकी सोता प्रवृत्ति होगी नहीं खाने के लिए व्रत लेना पड़ेगा वो वैसे नहीं जाएगा लेकिन खाने के लिए एक ही एक, एक दिन आप किसी ने शराब पिला दिया वो बीड़ी पिलाना सिखाते हैं ना वो चाय पिलाना जैसे सिखाते हैं वो एक दिन चाय पिला देते हैं बाकी आदमी खरीना लग शुरू कर देता है छोड़ने के लिए उसको कितना करना पड़ता है लेकिन पकड़ने के लिए नहीं कुछ होता है ऐसे किसी भी दोस्त में जा सकते हैं आप वह तो ये बुराई में जाने की क्या है स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है लेकिन निवृत्ति इसके लिए नैमित्तिक होता है फिर उसके लिए बांध बनाना पड़ता है तो ऐसे चरित्र का व्यवहार आदि का जो कुछ भी होता है आधार तो माँ होती है लेकिन हमें करना क्या है किस आदर्शों को अपनाना है किस क्षेत्र में जाना है जीवन का उद्देश्य क्या होगा ये सारा का सारा पिता से लेना होता है पिता नहीं है तो अब गुरु से लिया जाएगा सामान्य यही रहेगा कि ब्राह्मण का बेटा को ब्राह्मण बनना ही चाहिए कम से कम वैश्य के बेटे को कम से कम वैश्य बनना चाहिए नीचे नहीं जाना है क्षत्रिय बनता है या ब्राह्मण बनता है तो ये ठीक है लेकिन नीचे नहीं जाना है उसको चेंज करने की कोई वो नहीं है एक रखा हुआ रहता है उसका ब्राह्मण के पुत्र को ब्राह्मण बनना होगा क्षत्रिय को क्षत्रिय बनना होगा वैश्य को वैश्य बनना होगा ये उसका सामान्य निर्धारण स्वतः प्राप्त है ये ये पिता पिता की एक तरह दाय भाग जैसे होता है है ना जिस वर्ण वर्ण को अपना रखा ने वो उसका होगा स्वाभाविक जिस दद्धे को कर्म को अपना रखा है वो कर्म उसका स्वाभाविक हो जाएगा पहला अब आगे बढ़ता है वो विशेष होगा हाँ। नहीं जीवात्मा में ऐसा होता है जो अज्ञान है ना अविद्या और अज्ञान जो बनते हैं इसके अल्पज्यता के कारण उसके कारण क्या होता है इसको वातावरण माहौल मिलता है प्राकृतिक तो उस प्रकृति का इसको क्या होता है ना साम्यता मिलती है तो उसमें पुरुषार्थ कम लगता है कम पुरुषार्थ होने के कारण उसको वो करना चाहता है नहीं सात्विक हो, निर्माण होता है सात्विक चित्त का वो बताया ना कि प्रधान चित्त जो पहले बनता है ना आदि सृष्टि में जो रचना होती है निरपेक्ष में अभी जीवों में गई नहीं है वो जो सूक्ष्म शरीर अभी जुड़ा नहीं है जीव से वहाँ जो निर्माण होता है वो सात्विक होता है हाँ लेकिन जब जीव के साथ जोड़ा जाएगा ना तो उसके जैसे कर्म है ना उसके अनुसार चित बदल दिया जाएगा अत्यंत कृष्ट व्यक्ति है तमोगुणी व्यक्ति है और सूक्ष्म शरीर उसको देना है पहली सृष्टि का तो बिल्कुल साथी वाला नहीं देगा ना फिर वो उसको तमोगुणी बना के देगा जैसे आप घड़ी लेते हैं ना दुकान से खरीदते हैं तो उस घड़ी में कांटे में बारह बजाने की एक बजाने की सभी स्थितियां होती है ना तो जब आप लेते हैं तो क्या करते हैं जो समय होता है वो बैठा देते हैं ना उसमें पहले तो सब कुछ होता है उसमें ठीक ठाक होता है ना 11 बजता है ना 12 बजता है उसमें लेकिन जैसे ही आप खरीदते हैं वो ठीक कर देते हैं उसका समय बदल देते हैं और नहीं बदलेंगे तो किसी काम का नहीं वो और उसमें ये रखना पड़ेगा कि कुछ भी किया जा सकता है एक भी बजाया जा सकता है दो भी बजाया सकता है पहले से वो भर के रखेगा तो चलेगा नहीं फिर वो तो जब बनाया तब का रहेगा तो ऐसे भी बनता है वो सभी के अनुकूल जितने भी संस्कार संस्कार हो सकते हैं सबके अनुकूल बनता है है वो लेकिन जब आत्मा से जोड़ते हैं तो जो जैसे इसके कर्म है, शरीर जैसा है, उसके अनुकूल सात्विक राशि जो होगा प्रदान वैसे बना देगा उसको चित्त नहीं चित्त के रहित व्यवहार नहीं होता है आत्मा में जो संस्कार होगा उसके अनुरूप चित बन जाएगा वो दोनों बराबर चलेगा चित भी तो जैसे योग दर्शन में तो आत्मा को नहीं छुआ है ना वहां क्या कहा है सारा कुछ चित्त में ही है ना सारा जितने भी संस्कार होते हैं वो चित्त में होते हैं तो चित्त ही तो रजोगुणी तमोगुणी तो सारा कुछ होता है वाला तो एक वो भी है बराबर लेकिन व्यवहारिक नहीं है वो व्यवहार तो चित्त का सार आता है और सांख्य भी कहते हैं संस्कार का जो आधार है वो चित्त है तो इससे ये नहीं होता है कि मन में नहीं होते हैं या आत्मा में होने से आत्मा में भी होते हैं ठीक है लेकिन आत्मा और चित्त का बराबर चलता है आपने वो पढ़ा होगा योग दर्शन का कौन सा सूत्र है तीसरे पाद का अंतिम सूत्र सत्य पुरुष शुद्धि साम्यम तो सत्य और पुरुष दोनों को बराबर कहा है वहां शुद्धि सत्व की भी अनिश्चित की और पुरुष की आत्मा की दोनों बराबर रूप से शुद्ध हो जाते हैं जब तब होता है मोक्ष तो इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं आत्मा का भी सुधार होगा तो चित्त का होगा चित्त बिगड़ा रहेगा तो आत्मा भी बिगड़े रहेगा चित्त का आत्मा का जो मूल स्वरूप है ना सुद्ध तो उसके बराबर चित्त जब बिल्कुल सत्गुण हो जाएगा एक समान नहीं होगा दोनों फिर भी क्योंकि आत्मा में स्वरूप से विकार नहीं है लेकिन चित्त में तो है स्वरूप से विकार ये तो तीन धर्मो का है ना तो दो तो विकृत है, है, तो है वो चित्त की का का मतलब है, पूर्ण का मतलब ही पूर्ण केवल हो जाना निर्दोष सर्वथा होना नहीं है इसका अर्थ लेकिन आत्मा सर्वथा निर्दोष होगा वही उसकी दोनों की बराबरी है तो चित्त तो केवल सत्यो तो प्रधान हो जाएगा लेकिन पहले नहीं होता है सत्य पहले तो रजेगुणित मुगुण ही रहता है तो वो सृष्टि के आदि काल में भी तो बहुत सारे हैं ना जीव जंतु पापी धर्मी अधर्मी सभी तरह के हैं तो उसमें और पहले चित्त होता नहीं उनके पास और कर्मों के अनुरूप मिलना है उनको चित्त तो निर्माण तो सबको एक जैसे करेगा ना पहला तो देते समय अब बदल देगा उसको ईश्वरी उसकी कड़ी कांटा मिला देगा इतना बजेगा तुम्हारा लो तो उसके अनुसार चलेगी उसकी जो हैं भी होते ना उस समय रायकर लोग होते हैं तो उसको सब राक्षस बना के दे देगा उसका चित लो नहीं तो उसे कर्म भोग नहीं हो पाएंगे ये सारे अच्छे जितने बुरे कर्म करने वाले हैं और अच्छा मिल गया सारा उसको लाभ हो जाएगा फिर तो भोगेगा वहां से कर्म फल तो इसलिए निर्माण तो होता है ऐसा लेकिन जुड़ता है जब वहां से बदल जाता है वो तो यहाँ जो लिया गया है मूल रूप से कि आप हमारे पिता हैं तो पिता का मतलब जैसे लोक में पिता का आदर्श हमको अपनाना होता है तो अब हमारा जो पिता ईश्वर है तो अब हमारा दायित्व क्या बनता है हम भी ईश्वर के दायित्व को अपनाएंगे उसका जो भी आदर्श है उसको अपनाएंगे व्रत ने दी अग्नि व्रत पति जैसे कहा है ना ईश्वर को कहा है पति है यानी उसका क्या व्रत होता है उसके जो भी नियम है समझौता नहीं करता है असत्य से वो सारा का सारा वो पालन करता है अपना तो ऐसे ही अब हमें भी बुराई से दोस्तों से समझौता नहीं करना है जो भी सत्य आचरण है उसको अपनाते जाना है यही हमको आएगा ईश्वर से आएगा किसी भी परिस्थिति में जैसे बाधित होते हैं निराश होते हैं हताश होते हैं तो ये सब क्या है दोष हैं, हैं। निराश ईश्वर भी ऐसा नहीं होता है कभी इतने जन्मों ये इतने काल से एक से एक बुरे लोग उत्पन्न होते हैं सृष्टि में लेकिन ईश्वर उसका पालन करता है कि नहीं करता है करता आ रहा है ना चिड़ता तो नहीं है उससे आगे से मैं नहीं सुधार करूंगा तेरा ऐसे हमारे सामने भी मैं एक से एक दुष्ट सामने आते जाएंगे लेकिन हमको ये नहीं करना है कि अब नहीं सुधार करेंगे इसका ये इसके बारे में हित नहीं सोचेंगे ये नहीं करना होगा हाँ ठीक है थी, थी? तो इसका ये होगा कि ईश्वर इसमें सफल पूरा हो जाता है वो बाधित होता नहीं है लेकिन हम क्या हैं प्रयास करते रहेंगे इसके लिए कितनी सफलता मिलेगी ये जरूरी नहीं है कितना होंगे लेकिन चलना पड़ेगा इसी को मान के आदर्शों को मान के यदि नहीं चलते हैं तो उल्टे चलेंगे फिर तो वो गुण कभी नहीं आएंगे फिर लेकिन मान के चलेंगे तो आज नहीं कल वो आ जाएंगे सारे क्षेत्रों में तो हित सोचते रहना है उल्लास उत्साह बनाए रखना है आगे बढ़ते जाना है और अंत में हमको जो ईश्वर की जो वो अवस्था है पूर्ण सुख निर्भयता जो स्वतंत्रता आनंद की जो स्थिति है वो हमारा लक्ष्य ईश्वर का वो आदर्श है वहां तक हम पहुँचने का प्रयास करेंगे तो यही हमारा हो जाता है ईश्वर के समान पुत्र के समान वो हमारा पिता है फिर कहा सुपायनो भवा सुपायन का मतलब है उत्तम प्रकार से सुख को प्राप्त कराने वाला तो ईश्वर ने धर्मानुष्ठान बता दिए इस धर्म का आचरण करो इस धर्म का आचरण मत करो इससे तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी तो उत्तम मार्गों से वो सुख देने वाला होता है इसलिए हमें हर समय उत्तम मार्गों का अनुसरण करना होगा और सचस्वा न हमारे कल्याण के लिए आप उपदेश कीजिए तो यहाँ स्वामी जी ने ये कहा है एक तरह से इस भाषा को देख के ऐसा लगता है कि स्वामी जी ईश्वर को उपदेश दे रहे हैं ये कह रहे हैं ना कि क्योंकि हम लोग बुरे होंगे तो आपकी शोभा नहीं होगी इसलिए क्या करो हमको अच्छा बनाओ यही उपदेश कर रहा है जो पूरा बना हुआ है है ये ये अगर इतना इतना ये उसको समझा सकता तो तो फिर तो गुरु कौन हुआ? जिसको सुधार करना है उसी को शिक्षा दे रहा है ये तो इसका मतलब जब तुम जानते हो तो अपने आप क्यों नहीं कर लेते उसी हाँ तो हाँ तो इसका ये अर्थ नहीं है कि उसको समझा रहा है ऐसे हमारे भी व्यवहार में होता है हम भी किसी के सामने ऐसे कहते हैं कि आप ऐसा कर दो तो बहुत अच्छा रहेगा वहा ये नहीं होता है कि मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ हाँ वहां ये होता है कि मैं असमर्थ हूँ इस कार्य के करने में मैं इसमें आपकी सहायता चाहता हूँ कर्म करना वहां मुख्य नहीं है अभिप्राय हाँ केवल अपनी असमर्थता दिखाना है कि हम नहीं कर सकते इसको लेकिन हम चाहते हैं और आपके बिना नहीं हो पाएगा ये इसलिए आप मुझ में रुचि रखिए आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए वो केवल अपनी विनम्रता दिखानी होती है वहा उसको बड़प्पन दिखाना है केवल सुध उसका उपदेश करना नहीं है तो एक तरह से कृतज्ञता की भाषा है ये बहुत जब निकटता होती है ना बहुत अपनापन होता है तब हम समर्पित कर देते हैं उसको और फिर उसके लिए हम स्तुति करते हैं वो भाव है यहाँ पर ईश्वर से अत्यंत निकटता हम बनाते हैं इस रूप में समर्पण करते हैं विनम्रभाव भावना उत्पन्न करनी है और यहाँ क्या होगा ये हम पूरा प्रयास कर रहे हैं इसके लिए ऐसा बनने के लिए तो अब आपको हमें आशीर्वाद चाहिए आपका तो ये भावना बनाने के लिए ये भावनात्मक ये भावात्मक भाषा है ये इस रूप में हमें ईश्वर के साथ करते रहना और सचस्वाना आप हमें उपदेश कीजिए बताइए तो शास्त्र आदि के द्वारा हमको ये मिलता रहता है